पुस्तक का नाम संयोग और संभाविता पहला भाग गाड़ी चुके तो क्यों जिले के पूर्वी सिरे पर इटारसी इलाहाबाद रेलवे लाइन पर बनखेड़ी नाम का एक छोटा सा स्टेशन है बनखेड़ी से इटारसी की ओर जाने के लिए एक गाड़ी बीना एक्सप्रेस सुबह लगभग 10 बजे मिलती है बीना एक्सप्रेस अधिकतर 15 से 20 मिनट लेट होती है परन्तु कभी कभी बिल्कुल ठीक समय पर आ जाती है और महीने में एक या दो बार एक दो घंटे लेट भी रहती है बनखेड़ी से इटारसी जाने के लिए एक और गाड़ी इलाहाबाद इटारसी पैसेंजर दोपहर के लगभग बारह बजे मिलती है परंतु पैसेंजर का यह समय रेलवे टाइम टेबल में केवल लिखने के लिए लिखा है वास्तव में पैसेंजर महीने में कई दिन दो से चार घंटे लेट आती है कम से कम एक का घंटे लेट होना तो पैसेंजर के लिए आम बात है महीने में एक आधार पैसेंजर समय पर आकर बनखेड़े के लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है हम अब तुमसे रेलगाड़ियों की इस परिस्थिति से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछेंगे आपस में चर्चा करके उनके उत्तर दो एक सज्जन बीना एक्सप्रेस पकड़ने के लिए बनखेड़ी स्टेशन एक घंटा देरी से लगभग ग्यारह बजे सुबह पहुँचे तर्क सहित बताओ की इन सज्जन को गाड़ी मिलेगी कि नहीं एक अन्य सज्जन एक दिन इलाहाबाद इटारसी पैसेंजर पकड़ना चाहते थे यह सोचकर कि पैसेंजर का एक आध घंटा लेट होना तो आम बात है वे स्टेशन दोपहर के एक बजे यानी लगभग पैतालीस मिनट लेट पहुंचे स्टेशन पर उन्हें पता चला कि उस दिन गाड़ी समय पर निकल गई। गाड़ी चूक जाने के लिए उन्होंने अपने भागी को खूब कोसा क्या पैसेंजर का समय पर आना एक असंभव घटना थी ऊपर दिए हुए पैसेंजर के आने के इतिहास को ध्यान में रखते हुए तर्क सहित उत्तर दो ये कक्षा में कुल पचास बच्चों के नाम दर्ज है औसतन 40 बच्चे कक्षा में उपस्थित रहते हैं। आने वाले सोमवार को कक्षा में उपस्थित क्या होगी क्या इसके बारे में ठीक ठीक बता सकते हो चिओ कौड़ियों के खेल तुमने इमली के चिओ कौड़ पानसों या सिक्कों से कई बार खेले होंगे इन खेलों में हार तो लगी ही रहती है आज तक खेलते खेलते क्या तुम कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाइए हो जिससे छड़िया पांच से या सिक्के तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही गिरे मान लो कि तुमने चार कौड़िया एक साथ बीस बार फेंकी तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर बार ये कौड़िया एक, एक जैसी ही गिरे रेलगाड़ी को पकड़ने या चूकने, किसी दिन कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या और ची कौड़ो के खेलों में निश्चित अंक लाने जैसी घटनाओं को समझने के लिए आवो हम कुछ खेल खेलें और प्रयोग करें